प्रवृत्ति निवृत्ति में ज्ञानी प्रवृत्ति की प्रवृत्ति में द्वेश नहीं करता है निवृत्ति की इच्छा नहीं करता है उदासन जैसे रहता है और ज्ञान होने के बाद भी प्रार्ध के कारण दोष इच्छा हो सकता है प्रार्ध दोष से कहा है किंतु ज्ञानियों की प्रवृत्ति नहीं होती है ऐसे पुराने में आया तो नन्न तर से कहा पुराण में जो कहा गया ज्ञानी भरतादि की प्रभुति नहीं ऐसे जो कहा गया आगत इसकी क्या गति है पुराणम में औदासीन बोधन परम न प्रवृत्ति अभाव परम इत अभिप्रत्या और पुराण में जो कहा गया औदासीन बोधन ज्ञान कराने के लिए उदासीन रहते थे नहीं कि प्रवृति बिल्कुल नहीं होती ये इसमें तात्पर्य नहीं है इस अभिप्राय से कहते है न्याादि सज भास्थि क्वित् का किंतु संगभता उदाते भरताद्या संतज्य आद्या संत क्विदा नहीं भरतादि आहार भोजन आदि पानी पीना सो छोड़ करके ही रहे ऐसे कहीं नहीं जैसे है जैसे काष्ठ पाषण ढेल ऐसा है खाना पानी छोड़ करके कुछ नहीं से रह गया ऐसे भरतादि रह गए थे ऐसा नहीं कि संघ भीता उदास संघ से भीत होकर के उदासीन रहते तो संघ से किससे कोई मतलब नहीं से भीत होकर रहते थे ये नहीं कि भोजन कानून कानून सब छोड़कर हे ऐसा नहीं नहीं आहार आदि उदासते अभी तेज संगो का भी क्यों त्याग त्याग करते संगो कृत त्यजते संगो का भी त्याग क्यों है कहीं भी संग नहीं असंगस निर्माण संगो संग संगो संगद संगो का भी क्यों करना इसका उत्तर देते हैं संगी ही बाध्यते लोके संगी निसंग सुखमश्ते संग परी तज्यज सर्वदा सुकमिछ्छता। सर्वदा सर्वदा घ ही लोके बाध्यते संग करने पर संग दोष बाधित तो होता है निसंग सुखम अस्मृत जो निसंग है तो सुख प्राप्त करता है तेन सर्वदा सुखम इच्छता संघ परित्याज सुखम इच्छता सर्वदा संघ परित्याज्य सुख जो चाहता है सर्वदा असंग त्याग करना इसलिए कहा गया असंग सस् दृढ़ निश्चित देहा आदि में देह इंद्रिय अंतकन में बाह्य किसी में संघ का पूरा त्याग करना सही है। लोके चाहिए नन तारी मानस संग से त्यागते बाहर व्यवहार तो करते बाहर व्यवहार करने पर भी संग त्याग करना अर्थात क्या है बाहर व्यवहार करते हुए बाहर व्यवहार ज्ञानी कहता है नहीं व्यवहार करने पर भी संघ त्याग करना है इसका अर्थ मानस संग का ही त्याग करना है तो अंत संघ शून्य नाम जिनके जिन ज्ञानी के अंदर तो संघ नहीं है कि बाहर व्यवहार करते है वही व्यवहारताम व्यवहारताम व्यवहार भ्याँगार करने वाले को अज्ञा तो आदि कम जानी कथम लोग तो उनको कहते अज्ञानी ऐसे व्यवहार करते क्यूँ कहते हैं इत्यासं शास्त्र तात्पर्य ज्ञान सुन्यवादित शास्त्र के तात्पर्य क्या है उसके ज्ञान नहीं होने से केवल व्यवहार को देख करके लोग कहते अज्ञानी केवल व्यवहार से नहीं कर सकते है संघ वास्तव है अथवा नहीं बाहर व्यवहार से निश्चय नहीं कर सकते है शास्त्र तात्पर्य ज्ञान नहीं होने से लोग कहते अज्ञानी व्यवहार करते तो ज्ञान नहीं हुआ ऐसा नहीं है अज्ञातवा शास्त्र हृदय मूढ़ो वक्त मूर्खाण निर्णय स्वास्थ्य मस्मत्च्य मिधा मूल्य मूर्खास्था शास्त्र हृदयम अज्ञात मूढ़ो अन्य था व्यक्ति शास्त्र के को नहीं जान करके मूढ़ अज्ञानी अन्यथा ने था विभिन्न प्रकार कहता है मूर्खाणाम निर्णय तो आस्थान मूर्ख अज्ञानी का निर्णय को रहने दो अस्मत्य सिद्धांत तो उच्यते शास्त्रीय सिद्धांत तो अभी कहते हैं मूढ़ तो कुछ न कुछ कहेगा अतो मूढ़ व्यवहारो नात्र विचारणीय मूल अज्ञानी का व्यवहार कुछ कहते उसका विचार करने का नहीं शास्त्र तात्पर्य समझ करके चलना चाहिए मूर्खाणाम निर्णय आस्था मरान तरीकी में अनुसंधे क्या अनुसंधान करना चाहिए इत आकांक्षायाम शास्त्र हृदय मिथ्या जो शास्त्र का तात्पर्य हो वही अनुसंधान करना चाहिए अस्मृत सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांत अग्रम कहते है सिद्धांत कोशा विद्यार जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो क्या है शास्त्र सिद्धांत अभी कहते हैं वैराग्य बोधो परमाह वैराग्य बोधो परस्परमस्ते परस्पर वर्तंतेज्य क्वचि तीन एक वैराग्यं बोधस् उपरम्श वैराग्य बोधो परमा वैराग्य बोध है ज्ञान और प्रपंच से उपरम उपरती उपरम ते परस्परम सहाय वैराग्य दृढ़ होने पर ही ज्ञान होता है अत्यंत वैराग्य वत समाधि भगवान भास् ने कहा है, विवेक चुड़ाने वैराग्य दृढ़ होने पर ज्ञान होता है समा तत्व प्रबोध समाधि होने पर दृढ़ ज्ञान होता है वैराग्य होगा तो परम भी होगा उपरम विषय से संसार से उपरम हो तो बोध होगा उपरम होने पर ही वैराग्य बढ़ता है और संसार व्यवहार करते तो वैराग्य तो नहीं बढ़ेगा और वैराग्य दृढ़ नहीं तो बोध नहीं होगा और बोध नहीं कुछ नहीं समझा तो खाली वैराग्य उपरम हो भी कुछ नहीं बोध थोड़ा शास्त्र पर समझ जाए संसार में जगत मिथ्या बुद्धि करे तो संसार से वैराग्य होता है उपरम भी होता है बोध होने पर वैराग्य हो दो वैराग्य हो हो। होने पर उपरम यह परस्पर सब सहायक है प्राय न सह वर्तनते प्राय साथ साथ बोध जितने जितने अधिक हो वैराग्य भी बढ़े उपरम भी है साथ साथ प्राय रहते हैं जन्ते कचित क्वचित कहीं कहीं व्युक्त है पूरा साथ नहीं रहते कोई अधिक है कोई कम है कोई पीछे कोई आगे कहीं कहीं व्युक्त होते हैं प्राय तो अधिक समय साथ रहते है कहीं कहीं वियुक्त होते हैं उनको समझना है पदिल पदिल। <coughs> अबस्थाना अबस्थाना ना भेद संकाया। संकाया। भेदाद अवस्थादर्शनाभे तेवादीना इत्याह। वैराग्यादिना आदिपत बोध और उपरम लेना वैराग्य बोधरम अन्योन परिहारण परस्पर एक के बिना अवस्थाना दर्शनाथ एक को छोड़कर दूसरा ऐसे रहता कहीं दिखता नहीं है खाती रहते अन्य परिहारण अवस्थाना दर्शनाथ अवस्थाना नहीं करते है एक साथ ही रहते तीनों तो अभेद संकायाम अभेद संकायाम अनुसार आगे स नहीं चाहिए अवैध शंकायान तो वैराग्य बोध उपरम एक ही अभेदे ऐसा शंका पर कहते अभेद नहीं है भेद है वैराग्य अलग है बोध अलग है उपरम अलग है क्यों इसे भेद ज्ञान होगा पद हेतु आदि नाम भेदात भेद अवगंत अब उनके हेतु आदि उनके वैराग्य और बोध उपरम चिन्ह का हेतु कहेंगे आदि से स्वरूप कहेंगे और फल कहेंगे वैराग्य का हेतु क्या है वैराग्य का स्वरूप कहेंगे वैराग्य का फल कहेंगे इसी प्रकार बोध ज्ञान का हेतु स्वरूप फल इसी प्रकार उपरम का हेतु स्वरूप फल ये सब बताएंगे इससे स्पष्ट हो जाएगा हेतु स्वरूप फल भिन्न भिन्न है जो वैराग्य का हेतु बोध का हेतु अलग है उपरम का हेतु अलग है वैराग्य का स्वरूप अलग है बोध का स्वरूप अलग है उपरम का स्वरूप अलग है हेतु आदि नाम भेदाद भेद अवगंत हेतु स्वरूप फल में भेद होने से वैराग्य बोध परम ये भिन्न है उनका भेद अवगंत ज्ञानतव्य निश्चय करना चाहिए अर्थात तो अभेद नहीं वैराग्य अलग बोध अलग उपरम अलग अभी स्पष्ट हो जाएगा उनके हेतु स्वरूप फल में भेद दिखाएंगे हेतु स्वरूप कार्याणी हे क यदवगत्य शास्त्र प्रविंच का प्रचता पाठ है किंतु ऐसा पाठ चाहिए प्रविविंचता विचिर पृथक भाव धातु सबसे करें तो वृद्धाधि स्नम होता है प्रविविंचता चाहिए प्रविविंचता शास्त्रार्थ को विवेक करने वाले के लिए यथावध अवगंतव्य है ठीक ठीक जानना चाहिए क्या जानना चाहिए हेतु स्वरूप कार्याणी भिन्ना ऐसा का वैराग्य बोध उपरण तीनों का हेतु स्वरूप कार्याणी भिन्नानि हेतु अलग है तीनों का हेतु अलग है तीनों का स्वरूप अलग अलग है कार्य भी अलग अलग है भिन्नानि ऐसा असंकर असंकर पृथक पृथक मिला हुआ नहीं अलग अलग भिन्नानि ऐसा यथावत अवगंतव्य ठीक ठीक समझाना चाहिए शास्त्रार्थ प्रविभिता शास्त्रार्थ को विवेक करके निश्चय करने चाहता है निश्चय करने वाले के लिए यथावत अवगत ठीक ठीक समझना चाहिए क्या क्या समझना चाहिए हेतु स्वरूप कार्याण ऐसा भिन्ना वैराग्य बोधपुर के हेतु अलग स्वरूप अलग कार्य अलग असंकर अलग अलग स्पष्ट है ये समझना चाहिए हेतु तो। स्वरूप तत्र वैराग्य से हेतु आदि त्रय दर्शयती वैराग्य का हेतु आदि त्रय हेतु आदि से स्वरूप और कार्य तीनों दिखाते हैं ये आगे तीन श्लोक में आएगा ये सब तीनों श्लोक याद रखना वैराग्य का हेतु स्वरूप फल कहेंगे इस श्लोक में दो सदृष्टि जिहा सानर्भोगे स्वदीनता। असाधारण असाधारण वैराग्यस्य हेवादाधारण हेवाद वैराग्यमी वैराग्यमीर्नोनता असाधारण वैराग्यस्य वैराग्यों असाधारण हेतु तो अध्याय वैराग्य से त्रयी असाधारण हेतु अध्याय असाधारण हेतु आदि से असाधारण स्वरूप असाधारण कार्य वैराग्य का पहले बताते असाधारण हेतु असाधारण हे असा स्वरूप असाधारण कार्य असाधारण हेतु क्या है दोष दृष्टि वैराग्य के असाधारण कारण है दोष दृष्टि विषय में दोष दृष्टि करने पर ही वैराग्य होता है विषय में शोभन अभ्यास करते हैं बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा है सुन सुन करे उसमें आसक्ति बढ़ती है जिसकी जिसमें शोभन बुद्धि है उसमें आसक्ति बढ़ती है जिस विषय में थोड़े महत्व बुद्धि है बड़ा अच्छा है उसमें आसक्ति बढ़ी कोई चमत्कार दिखाता है किसको चमत्कार है महत्व बुद्धि बड़े चमत्कारी कोई मेरा उसके पीछे था तो उसके पीछे आसक्ति बढ़ी कोई कथा प्रोचन कर उत्याये ठीक है सुनो बड़ा लगता है बहुत बढ़िया होता चाहे उसमें आसक्ति बढ़ेगी जिसमें शोभन अध्यास होता है किसको देखा वो बहुत बढ़िया फिर हमको मिल जाए जहां शोभन अभ्यास है वहां आसक्ति बढ़ती है सर्वत्र दोष है विषय में जब विचार नहीं करते हैं वो दोष नहीं दिखता है गुण ही दिखता है किसको डॉक्टर मना करते ये चीज नहीं खाओ वो खाने पर उसको कष्ट है दुख है छिपाकर खा लेता है परिवार वाले खिलाए में तो छिपा कर खा लेगा और मीठा नहीं खाओ और मीठा जाएगा दुकान में खा लेगा घर में फिक्की चाह देते हैं कोई जाते दुकान में चाह पी लेते हैं तो जो वो मालूम है ये खराब है उस समय किंतु वो मिठास में जो आनंद है वो ही दिखता है और आगे कष्टकार हो मिर्ची मना करते हैं किन्तु मिर्ची खा लेते बड़ा अच्छा लगता है तो वो क्या है वो अच्छापन दिखता है उसमें दोस्त दिखता नहीं उस समय और दोस्त दिखे जिसको कष्ट होता है दो से दिखता है और कोई महात्मा थे दोस उनको ऐसा है सब्जी देखने पर उनको देखा नहीं इसे मिर्ची वो नहीं खाएंगे बहुत कष्ट जब होता है वो सब्जी देखते हुए देखेंगे इसे मिर्ची है क्या उसको धो करके निकालो मिर्ची नहीं खाएंगे दोष उसमें तो है कि दोष दृष्टि करने से वैराग्य होगा और दोष दृष्टि नहीं करे बड़ा अच्छा सब्जी है चलो तो खा लो फिर आगे कष्ट होगा सर्वत्र विषय में दोष है क्या क्या दोष है कोई भी विषय नित्य है नहीं नहीं सब विषय अनित्य विषय में अनित्य तो दोष है अनित्य होने से क्या होगा समाप्त होगा होगा पुस्तक में नहीं लेकिन समाप्त होगा जो विषय समाप्त हो जाता है तो कष्ट देता है नहीं कोई मिल गया और थोड़ी देर में समाप्त आगे चाहे तो नहीं मिलेगा कोई कष्ट देगा ना नहीं कोई पुत्र विदेश से था आ गया घर में आने के आते समय उसके माता पिता देखकर रो रहे कि अभी तो थोड़े दिनों में चला जाएगा अभी तो खुश होना चाहिए रो रहे कि अभी तो सात आठ दिन में चले जायेगा चला जाएगा सोच करके दुख अभी शुरू हो गया तो जो अनिशत्व तो है दोष होगा होगा और एक साथी सहित विषय में साथी से तो सबको मेला पांच सौ पांच आपको चार सौ मिल गया क्या हुआ? ना नहीं उसको बीस रुपया मिला हमको बीस रुपया कम मिला बीस रुपया कम दिखेगा ना नहीं और सबको यदि पचास पचास मिले तो दुख है <laughs> नहीं पचास पचास तो बहुत खुश है और चार सौ अस्सी मिल गया तो क्योंकि बीस रुपया उसको अधिक मिल गया ये साथ ही सहित हो पता है ना नहीं था सबको बराबर रुपया मिला एक रुपया सब खुश और एक दिन एक के मिलिया की डेढ़ सौ मिल गया तो डेढ़ सौ मिल गया तो हमको एक सौ मिला तो दुख है जो विषय जिसको प्राप्त है उससे अतिशय को देखने पर काम हो जाता है बड़े बड़े धन में दिखा गया 10-20 करोड़ वाले वो यदि अधिक करोड़ वाले को देखेंगे उनके सामने गरीब हो जाते हैं और वो पूछते उनका कितने कोई बड़े बड़े कंपनी विदेश भेजते हैं 100 करोड़ का भेजते हैं ये 60 अस्सी करोड़ तक तो पहुंचे तो उनके सामने देखते हमेशा हमेशा सा, उनको ही दिखता है कि वो करोड़ हम तो अस्सी करोड़ तक तो पहुंचे अस्सी करोड़ वाले भी उनके सामने क्या दिखता है सौ करोड़ वाला उनसे ये कम है ये साथ विषय है स्वर्ग कोई जाता है वो देखा है जब कोई स्वर्ग गया बड़े मालिक है। और जाकर देखा वो जो नौकर था वो पहले से स्वर्ग में और पता चलता है कि उसको स्वर्ग से जल्दी जाना पड़ेगा और नौकरों का अधिक दिन रहना पड़ेगा उसको कष्ट होगा पहुंच गया स्वर्ग में समझ लिया देख लिया कि यार ये क्योंकि वो गंगा स्नान करता था नौकर ये नहीं करता था गर्भ कर पंच उसको स्वर्ग मिल गया वो पहले से बैठा है और समझा की स्वर्ग में बहुत दिन रहेगा और थोड़े दिन के बाद स्वर्ग से वापस आना पड़ेगा कस्टम मिलेगा ना नहीं ये इस सात तो से तो विषय में अच्छा विषय की इच्छा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा नहीं नहीं सब प्राप्त हो जाएगा जब प्रार्ध में तो मिलेगा नहीं तो नहीं, नहीं मिलेगा कभी परीक्षा कर देखो किसको नहीं बोलो जब पकड़ो हम काज रसगोला खाने मिल जाएगा और कभी इच्छा नहीं है में मिलता है नहीं मिलता है। खाना है। पड़ता इच्छा नहीं हो तो पेट खराब सामने आ जाएगा कभी ऐसा होता है ना नहीं खाने की इच्छा नहीं सामने आ गया और कभी इच्छा है तो नहीं मिलता है तो प्रारंभ में तो मिलेगा तो नहीं नहीं मिलेगा अब प्रयत्न करने से जरूर मिलेगा निश्चित नहीं और प्रयत्न बहुत करने पर प्राप्त होता है जल्द किसको प्राप्त होता है दुख से प्राप्त दुख प्राप्ति हो दुख से प्राप्त होता है सुख से प्राप्त हो जाए सब विषय सब विषय दुख से प्राप्त नहीं होता है और उसके बाद विषय भोग करने पर क्या होता है में इंद्रियों का कौशल बढ़ता है आसक्ति बढ़ती और, और आ आ आ आ इच्छा होती है और और और इच्छा इच्छा इच्छा इच्छा बढ़ती विषय सेवन करने पर इच्छा कम हो जाएगी नहीं इच्छा कम नहीं होती न जातु काम काम आना नाम उपभोग्य न साम्य थी घी डालते जाओ अग्नि में अग्नि शांत हो जाती है बढ़ती है विषय सेवन करते करते आगे आगे, आगे वासना बढ़ती है विषय प्राप्ति की इच्छा बढ़ती है वो त्याग करने पर ही विचार से त्याग करने पर सब छुट करा है और सेवन करके कोई सोचे कि संतुष्ट हो जाएंगे कभी को संतुष्ट कोई नहीं हुआ है कितने करोड़ जन्म अनादिकाल कर से चला गया कितने बार स्वर्ग चले गए कितने बार राजा महाराजा बन गए कितने बार मंडेश्वर महंत बन गए सब होने के बाद अभी क्या है जैसे कोई अभी फिर जैसे एक दिन काल भोजन क्या पेट भर करके दूसरे दिन भोग लग नहीं। लगता है फिर भूखा यदि नहीं मिले तो सुखी खाना पड़ेगा ना नहीं, नहीं। भूखा रहे तो खाना पड़ेगा तो जितने भोग करने पर भी तृप्ति नहीं होती है जिस प्रकार पूर्व जन्म में सब प्रकार भोग सब ने कर लिया फिर कोई किसी भोग से कोई तृप्त हो गया सब फिर भूखे फिर बच्चा होता है फिर मिट्टी खाना शुरू करता है करता है न नहीं पीछे जमे सब समझ लिया राजा महाराजा हो गया अभी बच्चा हो गया फिर मिट्टी खाना शुरू करेगा ना नहीं खाली मीठी नहीं जो कुछ पाइम मिलेगा <laughs> ये सब विषय भोग करने से आगे आगे आसक्ति बढ़ती है और विषय भोग से क्या होगा ध्यान संगजायते संगा संजाय थे संगा संजायते काम क्रोध हो ऐसा करके आगे, आगे पतन होगा इसलिए विषय में दोष दृष्टि करने पर ही वैराग्य होगा वैराग्य के लिए क्या चाहिए दोष दृष्टि और ये विचार करे अनादिकाल से बहु जन्म में बहुत भोग हो गए कोई भोग्य वस्तु नहीं जिसका भोग करने के बाकी है तो भी अभी जैसे भूखे है इसी प्रकार इस जन्म भोग करो आगे भी सा रहेगा इसलिए क्या करना चाहिए एक ही संसार से निवृत्ति कैसे होगी परमानंद अपना स्वरूप है उसको नहीं जान करके आगे बाहर से सुख प्राप्त करना चाहते सुख कहा मिलता है सुख आपका स्वरूप है इंद्र ये अंतकर्ण में वासना है चांचल्य कंपन जैसे हो रहा है पानी में कंपन होगा आकाश चंद्र का प्रतिम्ब साफ दिखता है नहीं दिखता है शांत तो हो गया प्रतिब दिखता है आपके अंत में जो वासना है इच्छा बहुत है काम क्रोध लोभ मो कल से पानी में जैसे महिला हो गया अथवा कंपन है प्रतिम्ब साफ नहीं दिखता है इसी प्रकार वासना है चांचल्य काम क्रोध आदि महिला है आत्म रूप सुख आनंद रूप का प्रतिबिंब साफ नहीं होता है जो कोई चीज मिल गई हाँ ये मिल गया तो बड़ा तुर जैसे बच्चा रो रहा है इसको खिलौना हैं वो सोचा कोई बड़े पदार्थ से मिल गया खिलौना डाल दिया भूखा है रो रहा है वो तुरंत उसको पकड़ लेता करके थोड़ी देर रोना बंद कर देता है उसको लेकर मुख में डालता है कुछ नहीं मिलता फिर फैंकर रोता है जब मिल जाता क्या होता है सोचा कुछ मिल गया इसी प्रकार ये बच्चे नहीं सब बड़े बड़े लोग भी सही थोड़ा कुछ मिल गया सत्य हम तो बहुत बड़े खुशी सब मिल गया मिल गया करके कोई जो चाहते प्राप्त हो गया ना कोई कुछ चाहता है प्रस्त हो गया तुरंत क्या होता है वासना थोड़ी ठंडी हो जाती है थोड़ा शांत तो हो गया तो प्रतिम्ब साफ दिखता है किसका प्रतिब आपके स्वरूप का स्वरूप ही आनंद है उसका प्रतिब दिखता है अंतकर्ण में और क्या कल्पना करता है इससे हमको आनंद मिला ये मिल गया इसमें हम हमको सुखो इस कल्पना करता है कि किसका है अपने स्वरूप का आनंद अपना स्वरूप है उसका प्रतिबिंब अंतकर्ण में दिखा और कल्पना करते इससे हमको मिल गया इससे तो चांचल्य ठंडा हो गया मन में जो कंपन था वो स्थिर हो गया फिर उनसे से पंत में सांप दिखा सांप दिखने से अब बोलता है इससे मिल गया कुत्ता डिस्टांस देते हड्डी सूखे हड्डी मिल गया और पकड़ कर चबाता है दौड़ कर भागता है क्या मिल गया बड़े पदार्थ लेकर चबाता है सूखा हड्डी चबायेगा तो उसमें से इसको निकलेगा वो मुख में छत हो जाता है अपने मुख से खून निकलती है उसको चुसता है सोता है हड्डी से मिलता है खुश होकर उसको है वे बाद में कष्ट होगा ना नहीं कष्टों से फेंक कर फिर भाग जाता है फिर दूसरे दिन आधा दो तीन घंटे के बाद उसी हड्डी को पकड़ा फिर पकड़ा पकड़ा के पकड़ कर भाई खुश होकर बड़ा दौड़ता है मिल गया बड़े पदार्थ बोले फिर चबाता है चबा करके क्या पीता है अपने रक्त पीता है और क्या सोचता है हड्डी से मिल रहा है बड़ा कष्ट कष्ट हो तो फिर फेंक देता है फिर जब मिलेगा फिर पकड़ेगा देखो इसे करते वही हड्डी को लेकर बड़ा जब मिल गया उसका बड़ा पदार्थ मिल गया और पकड़ कर दौड़ करके खुश होकर चबायेगा इसी प्रकार मनुष्य करता है अपने स्वरूप आनंद है उसका प्रतिब दिखता है उसमें उसी के कारण सुखी होता है और कल्पना करता है उससे हमको मिलता है जैसे कुत्ता कल क्या कल्पना करता है हड्डी से खून निकलती है जो खून चुसता है ना उससे हड्डी को चुसने पर मिलता है कष्ट होने पर छोड़ता है नहीं तो चबाता है ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य जीव समता है इनमें से सुख मिला ऐसे विचार करके सुख अपना स्वरूप है और स्वरूप आनंद रूप है उसका साक्षात्कार हो जाए तो और कुछ नहीं चाहिए सब कुछ आनंद एकदम नित्य आनंद की प्राप्ति होती यदि नित्य आनंद की प्राप्ति करने की इच्छा तो है तो विषयान विषय ये विषय जो है विषय है विषय जैसे छोड़ना नित्य आनंद इच्छा जितने है इच्छा ही दुख देने वाले इच्छा से विषय की इच्छा होती छोड़ दो नित्य आनंद की प्राप्ति होगी सर्वेच्छा नाम परित्यागे दुखम क्वापि न दृश्यते जितने इच्छाएं है सब छोड़ दो दुख थोड़े मात्र से भी दुख नहीं है सर्वेच्छा परित्याग दुखम न दृश्यते सुखम आत्यंतिक्छन त्यजेच्छा दुख कारण आत्यंतिक सुख चाहते हे इच्छा को छोड़ो दुख का कारण इच्छा है विषय की इच्छा है करता है भो करने के लिए सोचा तो उस समय सब मिल जाएगा वही होता है दुख का कारण अत्यंत नित्य सुखो चाह तो क्या करना क्या अजय इच्छा दुख कारण दुख के कारण इच्छा को छोड़ो ये ऐसा विचार करके दोष दृष्टि करने पर ही वैराग्य बढ़ेगा क्या करना चाहिए विषय में दोष दृष्टि दोष दृष्टि करने पर क्या होगा वैराग्य होगा वैराग्य का क्या स्वरूप जिहासा क्या स्वरूप जिहासा हाथ इच्छा बैराग्य है ना दो सौ दृष्टि जिहासा चो हाथ इच्छा त्यप तुम इच्छा त्याग करने इच्छा दोष दृष्टि नहीं, नहीं दो होने पर ग्रहण करने की करेंगे दोष दृष्टि होने पर कोई जरूरत नहीं ये जरूरत नहीं आवश्यक नहीं कोई नहीं ये ये वैराग्य का स्वरूप ये नहीं चाहिए कोई जरूरत नहीं आवश्यक नहीं ये होता जिहासा वैराग्य का क्या स्वरूप जिहासा दोष दृष्टि जिहासा चो और वैराग्य का फलो क्या है पुनर्भोगे अधीनता भोगेश पुनर्भोगेसु पुनर्भोगे भोग भोज धत् से कर्मणि ग्रहण करेंगे तो भोग तो भोग्य वस्तु भोग में भाव में करे भोग्य वस्तु में अधीनता जो दीनता क्या है जो कुछ मिलने का होता है बड़े दीन हो करेगी उसके पीछे हमको मिल जाए जब कुछ मिलना होता है बड़े दीन भाव हो जाता है ये हमको मिल जाए जो कोई वस्तु किसी भोग्य की इच्छा करता है इतने दिन हो जाता है कि हमको मिल जाए किसके हाथ किसकेगा किसको मांगेगा जाकर के नीचे बन करके हमको मिल जाए नीचे बन जाता है और जब बैराग्य बढ़ गया भोगे में है कोई देने नहीं कोई जरूरत नहीं ओ, मिला मिला नहीं तो नहीं जरूरत नहीं मिलता है तो नहीं चाहिए कोई आवश्यकता नहीं अपने तो जो मिलेगा तो नहीं तो नहीं मिल जाए तो क्या हो जाएगा अच्छा सब चलो अच्छा खाना पान बहुत कुछ मिल जाएगा रोग होगा या नहीं होगा साल हो भर बहुत खाओ एक सप्ताह रोग पड़ जाओ किसी के लगे एक सप्ताह बुखार हो गया एक सप्ताह साल भर का समाप्त <laughs> साल भर जितने खाया एक सप्ताह स्वास्थ्य खराब पड़ा बस मु होता है ना नहीं <laughs> एक साल का एक सप्ताह में खत्म तो खा पी के लिए क्या हुआ और कोई रोटी सुखी रोटी खा कर मस्त रहते स्वास्थ्य खराब नहीं है तो यदि स्वास्थ्य ठीक है सुखी रोटी में मस्त है और स्वास्थ्य खराब हो तो बहुत खाया तो क्या हुआ इसी प्रकार साल तो समझे ना भोगे में दई नही ये बैराग्य का वाती है दोषदृष्ट जिहासा च पुनर्भोग्ये स्वाधीनता यसाधारण हेतु असाधारण हेतु स्वूप असा और फल वैराग्य अमित नोगे इधान तत्व से तो। कारणधुन दर्शति भरा की बात बोध तत्वबोध का कारण कारण हेतु आदि से स्वरूप और कार्य मतलब फल दिखाते हैं श्रवणादित्र तद्वत् तत्व मिथ्या विवेचन पुनर्ग्रंथेरनुदयो बोधस्ते पुनर तयो मता तदवत उसी प्रकार जैसे वैराग्य का स्वरूप हेतु आदि कहा इसी प्रकार श्रवणादि त्रय ये हेतु तत्व तत्व ज्ञान का हेतु क्या है श्रवणादि त्रय श्रवण आदि से मनन और निधि ये तत्व ज्ञान का साधन है बाकी जितने साधन है परम्परा से ज्ञान का साधन है यज्ञ दान तप सेवा ध्यान जप योगा योगा योगाभ्यास तीर्थाटन जितने सभी साधन है परम्परा से अंतरण शुद्धि के द्वारा जिज्ञासा के द्वारा परम्परा से कोई अदृष्ट के द्वारा पुण्य के द्वारा विभिन्न प्रकार परम्परा से और साक्षात साधन है श्रवण मनन निधि जात साधन है ये तो तो हो गया बोध का हेतु और वो ज्ञान का स्वरूप क्या है तत्व तत्व मिथ्या विवेचनम तत्व वास्तव तत्व है अपना स्वरूप है बाकी सब मिथ्या है विवेचनम स्पष्ट उसका स्पष्ट दिखता है स्वरूप की चैतन्य है सत्य बाकी सब मिथ्या है तो पुस्तक में पहले है पढ़ कर तो सुमन समत है ज्ञान हो गया साफ ही उसको दिखता है सारा प्रपंच मिथ्या है सारा प्रपंच को स्वप्न जैसे दिखता है ये बोध का स्वरूप है तब तो ज्ञान हो गया तो हमेशा ही प्रपंच में कभी सत्य तो बुद्धि नहीं है ये सत्य है सत्य है सत्य का रटता रहे तो भी सत्य तो बुद्धि नहीं होगी इसको ले करके कोई तो रटे कुछ ये सर्प है ये सर्प है ये सर्प है सर्प हो जाएगा ये सर्प है सर्प रटने पर जानता सर्प नहीं ठीक इसी प्रकार ज्ञानी सब ये सत्य है ये सत्य है मैं देह मैं मनुष्य हूँ ऐसा रटते समय भी वो देखता है ये शब्द कोई ऊपर ऊपर चल रहा है मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ मेरे में यह नए शब्द है मैं शुद्ध चैतन्य हूँ मेरे में कुछ नहीं है संसार सत्य सत्य रहे, वो देखता है संसार मिथ्या ही है ऊपर रखने पर भी उसमें मिथ्या तो बुद्धि ऐसा दृढ़ रहती है बुद्धि स्थिर हो जाती है तब तो मिथ्या विवेचन ये ज्ञान का स्वरूप ही और पुनर्ग्रंथ रहोद ज्ञान होने के बाद अध्यास की निवृति होगी वही ग्रंथ है अब रागे ग्रंथि की उत्पत्ति होगी नहीं एक बार ग्रंथि नष्ट हो गया फिर आगे का भी अज्ञान आ जाएगा फिर बंधन आ जाएगा भय रहेगा एक बार जैसे रज्जु में सर्प ज्ञान भ्रम गया नहीं क्या रजू में सर्प ज्ञान भ्रम है जब देख लिया ये रज्जु है सर्प नहीं आगे कभी भय करेगा कि आगे कभी ये सर्प हो जाएगा करेगी रज्जु कभी सर्प हो जाएगी ऐसा भय रहेगा ये तीनों काल में सर्प है ही नहीं न तो पहले सर्प था अभी भी नहीं है आगे भी नहीं हो सका है जिसको ज्ञान हो जाता नहीं देखता है अपने को देह मानता है या इंद्र मानता है कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं मानता अपने को अपने शुद्ध चैतन ब्रह्मस्वरूप मानता है वो व्यापक चेतन मानता है उसमें जन्म मरण है संसार है वो पहले भी नहीं था अभी भी नहीं आगे भी होने की संभावना और देखता तीनों काल में मेरा जन्म नहीं हुआ है संसार है मेरे में है ही नहीं संसार पहले भी नहीं था अभी भी नहीं आगे भी हो नहीं सकता है ऐसे हो गया पुनर्ग्रंथिर अनुदय ये तत्व का फल है तत्व हो गया तो आगे भय रहेगा पता नहीं आगे मुख्य मिलेगा नहीं मिलेगा मिले ये भय रहेगा नहीं।, नहीं ये नहीं उस समय देखा कि मेरे में संसार बंधन है ही नहीं पहले नहीं था आगे भी कहाँ चाहेगा ग्रंथि फिर अध्यास आगे हो जाएगा ये भय रहेगा पुनर्ग्रंथिर अनुदय ज्ञान का फल है बोध से ये बोध ज्ञान का तीनों माने गए है श्रवण आदि त्रय में आदि शब्द है आदि शब्द में मनन निधिध्यासन गृहिये एक मनन और एक निधिध्यासन इसमें श्रुति प्रमाण है अंतर्गत है आत्मावार द्रष्टव्य ज्ञान के अनुवाद करके श्रोतव्यो मंत्रव्यो ये दर्शन ज्ञान के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन साधन ये श्रुति में कहा गया इसे आत्म आत्मज्ञान का साधन दर्शन का तत्व ज्ञान श्रवणादि विधान मनन का विधान क्या गया इसलिए श्रवणादिर ज्ञान हेतुत्व ज्ञान क्या हुआ श्रवण मनन विधियासन तत्व मिथ्या विवेचन तत्वस्थ तो मिथ्या अहंकार उन दोनों का भेद ज्ञान अहंकार और कुटस्थ का दोनों का अभ्यास होकर लगता है ज्ञान हो गया स्पष्ट दिखता अहंकार का मैं साखी हूँ बुद्धियादी का साखियों उस उचित रूप में हूँ जो का भेद ज्ञान स्पष्ट हो जाता है ये ज्ञान का स्वरूप है और ग्रंथे अनुदय ग्रंथे अनुदय और ग्रंथ क्या है साजात्माध्यास अनुन्या अध्यास अहंकार के साथ आत्मा का जो अनुन्याध्यास होता था उसकी फिर आगे उत्पत्ति होगी नहीं होगी अनुत्पत्ति ये है ज्ञान का फल हो शते oh. ओम मार पूर्णम पूर्णमिद पूर्ण मुदर्श्य